सत्रवा सूत्र हो गया था हम लोगों का हम्म नहीं चल रहा था शायद हम थोड़ा सा रह गया था इसमें तो इसमें चार प्रकार के भेद बताए गए थे उसमें वितरक रूपानुगत हम्म चार रूपानुगत तीसरा आनंद रूपानुगत अस्मिता रूपानुगत और वितरक किया गया था कि चित्त जिस विषय का आलंबन करता है वो विषय कैसा होगा स्थूल स्थूल आभोग आभोग का अर्थ वही चित्त का जो विषय बनेगा चित्त के ज्ञान का जो विषय बनेगा उसी को आभोग शब्द से कहा है और सूक्ष्म विचार जब चित्त का आलंबन का विषय सूक्ष्म होगा विचार जब होगा तो उसको सूक्ष्म विषय उसमें होना चाहिए और उसमें हम ले लेंगे तन्मात्र से लेकर के कहां तक महत तत्व तक और आनंद हो आनंद वाले में जो चित्त का आलंबन का विषय होगा वो कौन सा होगा प्रकृति मूल प्रकृति सत्वरस्तम और उसमें भी मुख्य रूप से सत्व गुण क्योंकि आनंद धर्म उसी का स्वीकार किया गया है और चौथा अस्मिता उसमें एकात्मिका संबित एक ही आत्मा जिसके ज्ञान का विषय है अर्थात स्वयं पुरुष अपना ज्ञान करता है तो उसे कहेंगे अस्मिता अब इसमें एक अन्य प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं इसकी आगे व्यास का भाष्य देखिए कि तत्र अर्थात इन चारों प्रकारों में प्रथम जो प्रथम है अर्थात विर्क रूपानुगत सम्रज्ञा समाधि तो प्रथम चतुष्टयानुगत समाधि ही सवितर्क अब इसमें स स ये शब्द साथ में जोड़ रहे हैं जैसे वितर्क के साथ में स सा लगाएंगे सवितर्क विचार के साथ में स सा लगाएंगे सविचार आनंद के साथ में स लगाएंगे सानंद और अस्मिता के साथ नहीं लगाएंगे लगाएंगे ही नहीं लगेगा ही नहीं उसमें कारण क्या है अभी समझ में आएगा शब्द केवल तीन के साथ लगेगा अगर अस्मिता के साथ लगाएंगे भी यदि पे लगाना नहीं है लेकिन जानकारी के लिए यदि लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा सासमित वहां तो तापे आगे मात्रा है यहाँ रस हो जाएगा सासमित लेकिन वो लगेगा नहीं वहां तो पहले के विषय में समझते हैं कि इसको सवितर्क जो कहा स लगा करके स का अर्थ क्या है यहां पर प्रातःकाल जो न्याय की कक्षा में थे उनको पता होगा क्या बताया था स का अर्थ हम्म समान बताया था ना वहां सशब्द सर। आया था ना समान बताया था यहां दूसरा अर्थ साका। है सह का यहां स का अर्थ है सह सह का अर्थ सावरहासर्ग नहीं सह सह मैं साथ अर्थात सहित हम्म तो वितर्क सहित सवितर्क विचार सहित सविचार आनंद सहित नंद तो प्रथम जो भेद है इस संप्रज्ञा समाधि का उसकी विशेषता यह है कि चतुष्टयानुगत वो चारों से अनुगत होता है अर्थात चारों स्थितियां उसमें रहेंगी एक स्थूल धारण से समझ सकते हैं जैसे हमारे पास कोई किसी ने गिफ्ट दिया पैकिंग करके अब गिफ्ट दिया तो हमने पहले उसमें ऊपर का उसका कवर हटाया फिर अंदर जो भी कार्टून वगैरह है उसको खोला फिर और अंदर एक कोई छोटा सा पैकेट निकला उसका और कवर नहीं जो वस्तु आई है वो भी नहीं दिखाई दे रही हमें एक और कवर खोला तब जाकर के अंत में कुछ दिखाई दिया जो चीज भेजी गई है तो ऐसे होता है ना आवरण फिर आवरण फिर आवरण ऐसे करके अब यहां जो साधक जो योगी पंच महाभूतों का साक्षात्कार कर रहा है उनमें से किसी भूत का तो पंच महाभूत का निर्माण किससे होता है तन्मात्र। तन्मात्रों से तो तन्मात्र भी उसमें आ गए या नहीं या रह गए यदि कोई रोटी खाएगा तो आटा आ गया कि नहीं उसमें तो तन्मात्र भी आ गए भी आ गए तनमात्र कहां से आए तनमात्र का कारण कौन है अहंकार तो वो भी आ गया और अहंकार का कारण कौन है फिर तो ये भी सब आ रहे हैं ना धीरे धीरे और फिर मूल प्रकृति भी वो भी समाविष्ट है उसी में क्योंकि कारण अपने कार्य में अनुगत अनुगत रहता है नहीं तो यही शब्द देखो यहाँ चतुष्ट अनुगत इसको अन्वय भी कहते हैं अनु आय अन्वय आय का तात्पर्य है गति यानी कि पीछे पीछे उसकी गति चली आ रही है अन्वय और अन्वय जिसमें होता है अर्थात जो वस्तु जो पदार्थ पीछे से चला आ रहा है उससे युक्त जो वस्तु है उसे कहते हैं अन्वित तो अन्वित तभी कहलाएगी जब अन्वय से युक्त होगी अब यहां पर चतुष्टयानुगत जब कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह योगी ये ठीक है कि स्थूल महाभूतों का साक्षात्कार कर रहा है लेकिन उसके अंतर्गत अगर उसी समय साक्षात् करते करते उसकी मेधा और थोड़ी प्रबल हुई और गहराई में जाएगा तो भी की भी झलक आएगी उसको हम्म और गहराई में जाएगा तो अन्य जो भी सूक्ष्म तत्व है उनकी भी झलक आएगी लेकिन मुख्य उस समय उसके आलंबन का विषय पंच ही हैं, लेकिन वहां पर साक्षात करते करते अन्य वस्तुएं भी उनका भी साक्षात कर सकता है प्रारंभ उसका पंचमहाभूत से ही हुआ अब प्रारंभ पंचमहाभूत से हुआ है तो मुख्य यही माने जाएंगे तो फिर इन्हीं के नाम से इस समाधि का नाम पड़ गया है तो इसे कहेंगे सवितर्क अब सवितर्क अर्थ क्या बनेगा अब अभी क्या बताया था मैंने स का अर्थ सहित सहित समझ लो तो कैसे बोलेंगे अब हम्मर्क सहित अर्थात ये समाधि उसकी ऐसी है कि जिसमें वितर्क की प्रधानता है नहीं? पंच महाभूतों की जिसमें प्रधानता है तो वितर्क समाधि है इसीलिए उसको कहेंगे चतुष्टयानुगत अब उसका अभ्यास इतना हो गया है कि अब उसको अंदर के सूक्ष्म पदार्थ करने के लिए स्थूल पदार्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है जैसे एक्सरे मशीन क्या करती है एक्सरे मशीन ऊपर शरीर के जो मांस इत्यादि है शरीर का उसका चित्र नहीं लेती वो किस कर लेगी डायरेक्ट अंदर का ही लेगी ऐसा नहीं कि पहले ऊपर का लेगी फिर अंदर का लेगी ऐसे नहीं तैसे ही वह साधक हालांकि जो तन्मात्रों का या अन्य इंद्रिय इत्यादि का साक्षात करेगा सूक्ष्म तत्वों का तो उसमें है वो भी समाविष्ट स्थूल भी आ चुके हैं लेकिन अब उनके साक्षात्कार करने की उसको आवश्यकता नहीं है वो सीधे सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएगा तो इसमें से जो अगली समाधि आ रही है सविचार क्या उसमें भी चारों बातें रहेंगी अब ये चारों स्थितियां रहेंगी क्या आग? विचार में सविचार में एक कम हो जाएगा पंचमहाभूत कम हो गए तो कम हो गए तीन ही बातें रही ना उसमें अब तो देखो अगला वाक्य क्या है व्यास के भाषण में द्वितीयो वितर्क विकल द्वितीय जो समाधि है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि ये वितर्क से विकल समझ आ रहा है विकल किसे कहते हैं कला किसे कहते हैं कला आर्ट हाँ वो भी ठीक है उत्तर आर्ट भी है लेकिन कला का वास्तव में अर्थ होता है एक भाग अंश हिस्सा जैसे चंद्रमा हमें दिखाई देता है तो अमावस्या के बाद द्वितीया से थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ होता है हम्म अमावस्या के बाद जो द्वितीया आएगी पूर्णमासी के बाद वाली नहीं अमावस्या के बाद जो द्वितीय तिथि आती है कहते हैं दूज का चांद, चांद। वहां से प्रारंभ होता है देखना। तो कितनी सी पतली धारी दिखती है एक तो वो भी एक कला है उसकी फिर तृतीया में और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा आगे अन्य तिथियों में आगे आते आते पूर्णमासी तक पूरा हो जाएगा तो चंद्रमा की कितनी कलाएं बनी ये है कितनी बनी सोलह कलाएं होती तो हैं कैसे सोलह एक तो अमावस्या की वो भी तो, तो स्थिति ही है उसकी जब कुछ नहीं दिख रहा है है तो चंद्रमा ही वो और बाकी फिर हम पूर्णमासी तक जो पहुंचते हैं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके दिखता रहेगा ये देवी प्रतिपदा का यदि हम सूक्ष्म यंत्र से किसी से दूरबीन इत्यादि से देखे तो प्रतिपदा का भी दिखेगा क्योंकि पूर्ण अमावस्या से अंतर तो आएगा ही ना उसमें लेकिन हम खुली आंखों से उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत कम होता है वो तो वो भी एक कला है उसकी तो सोलह कलाएं बन जाती हैं फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक और एक अमावस्या तो ये उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया कि हम कला का अर्थ समझें हम्म कला परमात्मा की भी होती है सोलह कलाएं लेकिन वो कला का वहां भाग नहीं है वहां है कि सृष्टि का जो निर्माण ईश्वर ने किया है तो उसमें भी सोलह तत्व उसने बनाए हैं। उनकी गणना अन्य प्रकार से कभी प्रसंग आएगा तो करेंगे तो ईश्वर को भी हम कहते हैं सोलह है कला से परिपूर्ण और उसका मंत्र आता है वेद में शोडशी शब्द है उसमें शोडशी का अर्थ है सोलह कलाओं वाला और जिन लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया है तो उन्हीं को सोलह कला उसी में लगाते हैं वो अपना वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि श्रीकृष्ण शरीर शरीरधारी थे वो और परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है तो वो उसके सोलह है कार्य हैं कुछ है। उनकी गणना अन्य प्रकार से की गई है तो परमात्मा को बोलते हैं षोडशी तो कलाकार थे क्या हुआ भाग हिस्सा अर्थात इन समाधियों में जो प्रथम स्थूल भूतों के साक्षात करने वाला भाग था हुँ? जो कला थी जो हिस्सा था उसको नाम दिया गया था वितर्क वह इसमें से हट गया और जब कोई कला हटेगी तो वहां शब्द लगाएंगे हम वि विकल हम कहते हैं ना ये मनुष्य बहुत विकल हो रहा है बेचैन में ले लेते हैं नी बेचैन में विकल हो गया है बहुत व्याकुण। है व्याकुल हो गया है तो विकल अर्थ में व्याकुल ले लेते हैं अर्थात इसकी बुद्धि की थोड़ी सी कला कोई चली गई है विकल हो गया ना बुद्धि का भाग चला गया वो एकाग्र हो ही नहीं पा रहा है बेचैनी बढ़ रही है उसकी तैसे ही यहां पर दूसरी वाली संप्रज्ञा समाधि में एक कला हट गई कौन सी हट गई दिल्लकर वितर्क दिल्लकर वाली इसलिए कहा वितर्क विकलह जो वितर्क से विकल है अब उसमें तीन बातें रहेंगी सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार और प्रकृति का भी और आत्मा भी है वहां लेकिन वो अनुभूति हल्की हल्की सी आएगी उसको अभी अन्य वाली परंतु सूक्ष्म जो तत्व हैं, उनका साक्षात्कार उसको पूरा पूरा होगा क्योंकि प्राथमिकता के नाम पर ही नामकरण हुआ है इन सब शब्दों का, है? वहां पर अब स्थूल भूतों की आवश्यकता नहीं है उनको तो जान चुका है उसमें कोई संदेह रहा ही नहीं उसको अब संदेह मिटाना है उसको सूक्ष्म तत्व के रूप में जो भी संदेह था उसको अब उसको मिटाएगा वो लेकिन उसके अंदर जो अन्य तत्व है उनकी भी झलक हल्की को आएगी परंतु प्राथमिकता सूक्ष्म तत्वों की ही रहेगी तो द्वितीय वितर्क विकल स विचार सहित तो विचार सहित सहित किसी के साथ जोड़ेंगे तो विचार तो सहित हैं विचार के साथ है लेकिन और कौन कौन से आ गए आनंद और अस्मिता भी अब तीसरे को आप लोग स्वयं व्याख्या कर लोगे कोई अब समस्या नहीं रही अब तीसरे में हम विकल शब्द किसके साथ लगाएंगे क्या हटेगा अब विचार, विचार हटेगा अब तो तृतीय विचार विकलह अब तीसरा जो है ये विचार से विकल है उसे कहेंगे हम सानंद आनंद सहित तो सहित में और कौन आएगा अस्मिता, अस्मिता। अर्थात तीसरे वाले सम्रज्ञा समाधि में अब उसके साक्षात्कार का मुख्य विषय आलंबन का मुख्य विषय क्या रहेगा मूल प्रकृति हम्म सत्व गुण <coughs> तो उसे कहेंगे विचार विकल स आनंद अब कौन सा भाग हटेगा चौथे में आनंद तो हटेगा ही नहीं आनंद तो नहीं आनंद तो हटेगा वो आनंद वो सात्विक आनंदित तो है वो आनंद उसको नहीं चाहिए अब आनंद तो हटा लेकिन आनंद हटने के बाद है? आनंद तो हटा देंगे वहां तो विकल बोल देंगे लेकिन आनंद हटने के बाद अब सहित किसके साथ जोड़ेंगे अब अब अकेला ही तो है अस्मिता, अस्मिता। अब इसीलिए मैंने कहा था कि अस्मिता के साथ सार शब्द नहीं आएगा अगर हम यह कहें एक और है। तो एक और तो ही नहीं। ये तो अंतिम है यह संप्रज्ञात की अंतिम समाधि है तो क्या शब्द बनेगा चतुर्थ तद विकल उन्होंने नाम नहीं लिया है आनंद का अगर इसको खोले तो कैसे बोलेंगे चतुर्थ आनंद विकलह तो आनंद की जगह तद शब्द का प्रयोग कर दिया तत्मा ने उससे तो उस, उस किसको कहेगा पूर्व वाले को और पूर्व था आनंद, आनंद। आन। तो तृतीय चौथा जो है ये चतुर्थ तदविकलह उससे विकल हो गया अब रह गया केवल अस्मिता और जब केवल रह जाता है तो वहां क्या शब्द जोड़ते हैं मात्र है केवल है इतना ही मात्र बस कौन सा अस्मिता मात्र तो चतुर्थ स्त विकल अस्मिता मात्र ये केवल अस्मिता समाधि ही कहते हैं इसको सासमित नहीं बोलते हैं सासमित कुछ टीकाकारों ने कर रखा है लेकिन वो शि ठीक नहीं है संगति नहीं बैठेगी उसकी हम सहित किसके साथ जोड़ेंगे कोई है ही नहीं है अकेली है ही है इसमें ये पुरुष की ख्याति सत्व पुरुषता ख्याति अर्थात पुरुष और प्रकृति का और चित्त का सारा भेद उसको पता लगता है अंत में कहा सर्व एते सर्वे एते ये समाधि शब्द पुल्लिंग में आता है हमेशा ध्यान रखना हिंदी में ये स्त्रीलिंग बोल देते हैं लेकिन ये मूल रूप में शब्द पुल्लिंग का ही है इसलिए पुल्लिंग का शब्द है सर्वे एते सर्व एते ये सारे ये सारी समाधियां जो चारों प्रकार की बताई हैं इनका एक और विशेषण है सालंबन ये कैसी है सालंबन देखो फिर आ गया स शब्द क्या अर्थ होगा आलंबन अलंबन नहीं आलंबन आलंबन सहित सालंबन हो गए अब आलंबन कैसी है इसमें पहले वाले में किसका आलंबन था आलंबन का अर्थ होता है चित्त में जो विषय विचार के लिए जीवात्मा चुनेगा तो पहले वाले में कौन सा आलंबन था स्थूल भूत दूसरे में आलंबन सूक्ष्म तत्व कह सकते हैं उनको भूत में तो केवल पांच ही आ पाएंगे फिर नहीं तो और तीसरे में आलंबन मूल प्रकृति और चौथे में आलंबन स्वयं आत्मा और जानने वाला भी आत्मा यानी चौथा आलंबन बड़ा विचित्र है ये जान भी स्वयं रहा है और आलंबन भी स्वयं ही है तो स्वयं को स्वयं से जानना है जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं स्वयं को स्वयं से देखना अब दर्पण तो चाहिए ना और वहां दर्पण कौन है दर्पण, में अपने को देखता है, लेकिन अपने को देखता है मैं हम यहां धोखा खाते हैं इस तरह से कि जैसे मानो कि आंखों से देख रहा हो जैसा है वैसा देखता है निराकार है निराकार ही देखेगा या देखने का अर्थ जानना समझना ज्ञान उसका यथार्थ ज्ञान तो सर्व ए ते सालंबना ये सारी समाधियां सालंबन कहलाती हैं और जब ये सालंबन कहलाती हैं संप्रज्ञात समाधियां तो असंप्रज्ञात को कैसे बोलेंगे वो निरालंब हो गई फिर क्योंकि वहां चित्त का आलंबन समाप्त चित्त की भूमिका यहीं तक है बस चित्त का जो कार्य है संसार के सारे भोग उपस्थित वो सारे उसने करवा दिए और अंत में जीवात्मा को उसकी औकात बता दी <laughs> कहते ना तेरी औकात बता दू मैं तो जीवात्मा कैसा है ये भी चित्त ने पूरा काम अपना निपटा दिया बस चित्त की यात्रा उसकी अंतिम यात्रा यहीं तक होती है इसके आगे अब चित्त का कोई कार्य नहीं रहता चित्त का अंतिम कार्य ही यही है कि जीव को उसका अपना ज्ञान करा देना बस यही तक होता है ये और इसीलिए चित्त को बोलते हैं परार्थ परार्थ का तात्पर्य जो दूसरे के लिए होता है जो अपने लिए नहीं चित्त को अपना कोई प्रयोजन नहीं हम चित्त के रूप में हम सारे संसार को सारी प्रकृति को भी ले सकते हैं ये सारा संसार सारे संसार के पदार्थ ये स्वयं के लिए नहीं होते ये सब परार्थ हैं और परार्थ की एक परिभाषा की है महर्षि कपिल ने कि जो वस्तु मिलकर के बनती है मिलने का मतलब जिसमें अनेक अवयव होते हैं हैं? और अनेक अवयव को मिलाने को कहते हैं संघत। संघत का मतलब होता है इकट्ठा कर देना चारों ओर से इकट्ठा कर देना संस्कृत में जैसे हमें मिलाकर इसकी संस्कृत बनानी हो तो संहत्य मिलाकर इकट्ठा करके तो संघत पदार्थ जितने भी होंगे जो पदार्थ एक से अधिक अवयवों से मिलकर के बनेंगे तो ये सिद्धांत है कि वो पदार्थ किसी और के लिए होंगे हम्म हुं? संघत परार्थत्व पुरुषस्य से यह सूत्र सांख्य में आता है अब ये सारा संसार एक अवयव है या अनेक अवयवों से मिलकर के बना तो परार्थ हो गया अब इसमें से किसी एक चीज को ले लो जैसे हमने चित्त को लिया तो चित्त भी सतवर स्तम से माना गया तो ये भी एक अवय से नहीं बना इसमें भी अनेक अवय तो ये भी परार्थ हो गया अब परार्थ हो गया तो पर से हम क्या लेंगे अर्थात जो चीजें मिलकर के बन रही हैं वो चीजें स्वयं के लिए तो नहीं है लेकिन वो पर कौन है अब पर में दो रह गए जीवात्मा और परमात्मा यही तो दो रह गए पर अब परमात्मा स्वयं बनाने वाला ये मिला कौन रहा है इनको वही तो मिला रहा है और वो मिला रहा है तो अपने लिए मिला रहा है ये तो संगत होता नहीं क्योंकि अपने लिए जब किसी कार्य को किया जाता है तो एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है कि कुछ वस्तु या कोई पदार्थ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई साधन चाहिए जैसे यात्रा करनी है तो गाड़ी चाहिए अब यहां पर परमात्मा को क्या चीज प्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए वो इतना बड़ा संसार खड़ा करेगा ये साधन बनाएगा सारे तो किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बनाएगा क्या नहीं है उसके पास जब सर्वत्र है सर्वव्यापक है सर्वगामी है हर वस्तु उसकी पहुंच के अंदर है तो कुछ भी तो नहीं चाहिए उसको तो उसके लिए अर्थात अपने लिए तो परमात्मा ने संसार बनाया नहीं अब पर एक ही तो रह गया वो जीवात्मा रह गया तो जीवात्मा के लिए उसने संसार बनाया इसलिए जीवात्मा यहां पर है पर तो संसार किसके लिए हो गया ये जीवात्मा, जीवात्मा के लिए परार्थ और चित्त भी परार्थ हो गया अब रही बात कि जीवात्मा के लिए संसार बनाया तो जीवात्मा के लिए कुछ ऐसा मानना पड़ेगा हमें कि कुछ इससे छिन गया है कुछ इसको प्राप्त नहीं है जिसकी प्राप्ति करने के लिए परमात्मा ने संसार बना करके दिया यदि इसको भी सब कुछ प्राप्त है परमात्मा की तरह तो फिर इसको क्या चाहिए संसार से का लेना देना फिर वो कहेगा ईश्वर से आप क्यों बना रहे हो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी मेरे पास सब कुछ है नहीं? जैसे कोई हमें कोई वस्तु प्रदान करता है और हमें नहीं है आवश्यकता और वो पूर्वक दे रहा है तुम यही तो कहेंगे आप रखिए हमें नहीं चाहिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं नहीं चाहिए हमें तो जीवात्मा भी तो यही कहेगा फिर हमें नहीं चाहिए कुछ भी ईश्वर क्यों बना रहे हो आप ये नहीं? रहने दो इसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हो लेकिन इसको चाहिए क्या चाहिए इसको कुछ छिन गया है क्या छिन गया है आनंद ही तो छिन गया है और क्या छिन गया है? हम सब लोग जो संसार में भागदौड़ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं आनंद के लिए तो कर रहे हैं वो छिन गया है हमारा और वो छिना है अपने को भूलने से हम स्वयं को भूले हुए हैं उसके भूलने से ईश्वर को भी भूल गए फिर क्योंकि स्वयं को भूले हैं तो परमात्मा को भूले और भूलने से आनंद जो हमें मिल रहा था वो हमसे छीन चुका है और अब उस आनंद की प्राप्ति के लिए हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए अब साधनों की आवश्यकता हुई वो साधन संसार के रूप में हमारे सामने है तो परार्थ अर्थात जीवात्मा के लिए ये संसार और पर अर्थात जीवात्मा और उसका अर्थ क्या है उसका प्रयोजन क्या है आनंद की प्राप्ति, प्राप्ति। तो, तो इसलिए यह सारा संसार किसके लिए हुआ अब आनंद की प्राप्ति के लिए लेकिन आनंद की प्राप्ति का अर्थ यह हम समझ लेना कि संसार से हमें सारा आनंद मिलेगा आनंद की प्राप्ति का अर्थ यह होता है कि आनंद जहां है वहां तक पहुंचाने के लिए जैसे नाव किसके लिए होती है दूसरे किनारे तक पहुंचाने तो के लिए एक शब्द है तक और एक शब्द है पर अगर हम यू बोले कि नाव दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए है तो ये ज्यादा अच्छा है या दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए क्योंकि पर यदि बोलेंगे तो नाव को ऊपर उठाकर फिर दूसरे किनारे पर ले भी जाओ फिर नाव बैठे बैठे अब नाव को उठाने वाले और लोग आएंगे फिर पानी तो वहां खत्म हो गया अब चले कैसे वो तो नाव केवल किनारे तक पहुंचाती है किनारे पर नहीं तो ऐसे ही ये संसार आनंद में नहीं पहुंचाएगा ये आनंद तक पहुंचाएगा और वो कार्य है स्वयं का साक्षात्कार तो वहां तक चित्त ने अपना काम कर दिया पूरा हो गया ना अब इसका काम पूरा हो गया नाव ने परले किनारे तक पहुंचा दिया अब क्या नाव में बैठे रहेंगे हम नहीं, नाव छोड़ देंगे अब नाव से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं और नाव भी नहीं पछताएगी इसमें क्योंकि उसका काम ही इतना ही था उसकी सामर्थ्य ही इतनी थी उसने अपना काम पूरा कर दिया तो इसलिए हम कहते हैं चित्त परार्थ तो चित्र की भूमिका यही तक होती है इसलिए अब आलंबन वाली बात आगे समाप्त हो जाएगी क्योंकि आलंबन शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो चित्त का आलंबन ऐसे बोलेंगे तो ये यह समाधिया सा आनंद के आनंद समाप्त हो नहीं आनंद पढ़ले किनारे पहुंच गए पढ़ला किनारा समाप्त हो गया मिल गया वो तो हमें अब अब तो पढ़ले किनारे पर पहुंच गए अब नाव की आवश्यकता नहीं ऐसे बोलोगे आप कि नाव की आवश्यकता हमारी समाप्त हो गई अब उसकी आवश्यकता कोई भी नहीं है ना तो, तो मिल चुका है हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक नाव में बैठना पड़ेगा हमें नहीं तो बीच नदी में डूबेंगे फिर <laughs> अगर वही तो नाव छोड़ दी तो जीवात्मा तो एक ही हो गया जीव जब बोलते हैं इसको जब ये शरीर में होता है शरीर में जब है तो जीवात्मा शब्द से या केवल जीव ही आप बोल सकते हैं और शरीर से रहते है जैसे प्रलय काल में कह दो या जो मुक्त है उनको बोल दें या जो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर अभी मिला नहीं है हैं बीच में पेंडिंग में है अभी तो वो भी आत्मा कह सकते हो आप क्योंकि जीव शब्द आता है प्राण धारण करने अर्थ में प्राण धारण प्राण का प्रयोग सांस लेना देना कब होता है ये निकालना शरीर में ही तो होगा अकेला जीव है तो ना उसको श्वास निकालना है न लेना है न प्राणायाम करना है न अनुलोम करना है न विलोम करना है कुछ भी नहीं उसको तो प्राण धारण करने की क्रिया जब होती है तो कहेंगे इसको जीव लेकिन व्यवहार में ये जीव शब्द चलता है जी आत्मा अकेले आत्मा के लिए भी जीव बोल देते हैं तो जीव आत्मा एक ही है ये अलग नहीं है परमात्मा अलग है जीवात्मा अलग है इस तरह से दो भेद करेंगे आप तो सर्व एत आलंबना समाधयः और कोई शंका है सूत्र में अब क्योंकि संप्रज्ञा से आगे निकलनेसंप्रज्ञात में तो पहुंचेंगे फिर ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे उधर हम्म अपना तो साक्षात्कार हो गया ना अब चलिए फिर आगे चलते हैं तो संप्रज्ञात के बाद आया शब्द असंप्रज्ञात अथ असंप्रज्ञात समाधि इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि किम उपायः इसमें बहरी समास करेंगे कह उपायह यस्य क्या उपाय है जिसका और शब्द बना पूरा एक किम उपाय किस उपाय वाली ये समाधि होती है पहला प्रश्न दूसरा किम स्वभाव और क्या इसका स्वरूप होता है कैसे प्राप्त होती है और क्या स्वरूप होता है किम उपाय म स्वभाव दो शब्द अब दोनों के उत्तर आगे ये तो व्यास की भूमिका हो गई आगे सूत्र आया विराम प्रत्याभ्यास पूर्वह संस्कार शेष अन्य एक तो इसमें शब्द आया अन्य इसमें नाम नहीं ले रहे हैं असंप्रज्ञात कहीं दिख रहा है शब्द नहीं। लेकिन अन्य शब्द कह दिया अन्य का अर्थ है दूसरी दूसरा दूसरा का अर्थ पीछे कुछ कहा है इन्होंने पीछे कह दिया है संप्रज्ञात पीछे तो आया है शब्द नहीं वितर्क वित नाता रूपानुगम संप्रज्ञात वहां शब्द आ गया अब उससे अन्य बोलना है तो असंप्रज्ञात उसे उल्टा कर दो निषेधात्मक जो अशब्द है वो लगा दिया असंप्रज्ञात तो अन्य का अर्थ हो गया असंप्रज्ञात और प्रश्न दो थे इनके एक तो उसका स्वरूप कैसा है और उपाय क्या है उसके तो स्वरूप कैसा है पहले इसको देख लेते हैं ये छोटा शब्द है तो स्वरूप है इसका संस्कार शेष ये इसका स्वरूप है।, है कैसी होती है तो कैसी होती है संस्कार शेष यहां भी बहरी समास होगा संस्काराह शेषाहमें संस्कार शेष हैं ये क्यों कहना पड़ रहा है संस्कार तो शेष सभी में होते हैं जो साधक जो योगी संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास कर रहा है या व्युत्थान काल में है समाधि नहीं भी कर रहा है योग नहीं भी कर रहा है तब भी तो उसके चित्त में संस्कार हैं, हम्म और संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं तो शेष ही तो है वो तो संस्कार शेष तो वहां भी है स्थिति है चित्त की चित्त की स्थिति वहां भी संस्कार शेष वाली ही है लेकिन यहां कहने का तात्पर्य है कि वहां दो कार्य हो रहे थे संस्कार तो शेष थे ही संप्रज्ञा से लेकर के व्युत्थान काल की अवस्था तक सभी चित्त की भूमियों में संस्कार तो शेष है ही लेकिन एक कार्य वहां और हो रहा था कौन सा वृत्तियों का वृत्तियों का भी कार्य चल रहा था देखो संस्कार तो वृत्तियों से बनते हैं संस्कार को यदि हम कहें तो वृत्तियों का भूतकाल है ये वृत्तियों का भूतकाल भूत यानी वृत्ति जो हो चुकी है वो संस्कार के रूप में आ गई जैसे किसी ने दिन भर परिश्रम करके मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और पैसे कमा करके उसने अपने जो स्थायी निधि अपनी बना रहा है जहां रखता है वहां उसने रख दिए तो दिन भर जो कार्य किया उसने वो क्या है वृत्ति व्यापार किया उसने परिश्रम किया और जो से अर्जित किया जो कुछ भी वो इकट्ठा करके कहीं पर रख दिया तो ऐसे ही यहां पर वृत्तियां अर्थात जब चित्त सक्रिय रहता है हम किसी न किसी विषय का आलंबन करके कुछ न कुछ जान रहे हैं कुछ ना कुछ याद कर रहे हैं किसी न किसी विषय को भोग रहे हैं यह सब क्या है वृत्तियों का काल वृत्तियों के काल से जो जो हम अनुभव इकट्ठे करते जा रहे हैं वो सब क्या है संस्कार अब यहां क्या विशेषता आ गई है इस आगे असंप्रज्ञा समाधि में कौन सी विशेषता आ रही है जो ये शब्द कहना पड़ा इनको कि यहां संस्कार शेष इसका स्वरूप है इसलिए कि यहां संस्कार तो शेष हैं, लेकिन वृत्तियों वाला कार्य बंद हो गया यह कार्य बंद हो गया और अन्य सारी पीछे की स्थितियों में वृत्तियों का भी कार्य है संस्कार शेष तो है ही यहां केवल संस्कार शेष है हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ नया निर्माण बंद हो गया उत्पादन बंद हो गया है जितना सामान फैक्ट्री में बन गया है बस उतना ही बना पड़ा है अब नया उत्पादन बंद हड़ताल होगी कर्मचारियों की सब और कर्मचारी छिट्टी ही तो है कौन है और उसने अपना काम पूरा कर दिया था इसलिए बंद कर दिया वो काम करेगा ही नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है कि जीवात्मा का आवश्यकता ही नहीं है जीवात्मा का कार्य पूरा कर दिया उसने अब उत्पादन उसने बंद कर दिया लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि जो संस्कार शेष हैं ये क्या इनका क्या होगा तो इनका क्या होगा ये तो विषय आगे आएगा अभी तो केवल ये बताया है उसका स्वरूप असंप्रज्ञा समाधि का स्वरूप बताया संस्कार शेष अब संस्कार शेष है किसमें यह चित्त में कही जाएंगे तो संस्कार शेष किसका बनेगा विशेषण चित्त का और निरुद्ध भूमि भी किसकी होगी चित्त की निरुद्ध कौन हुआ कौन रुका अपने कार्य से चित्त तो निरुद्ध भी चित्त है है भूमि अर्थात उसकी अवस्था वो चित्त की ही है तो संस्कार शेष भी चित्त का ही बनेगा विशेषण और असम प्रज्ञात समाधि का है विशेषण ये है या योग कह लो लेकिन समाधि शब्द भी बोलेंगे यदि तो समाधि भी चित्त का ही धर्म है ये तो पहले ही सूत्र में आ गया था सच सार्वभौम चित्तस्य, चित्तस्य धर्म पहले शब्द आया था योग समाधि और फिर स च चित्तस्य चित्त्य धर्म तो चित्त का ही धर्म है समाधि और ये समाधि का है विशेषण असंप्रज्ञात तो घूम फिर के संस्कार शेष शब्द भी चित्त का ही तो बनेगा विशेषण तो ऐसा चित्त जिसमें केवल अब संस्कार शेष रह गए हैं वृत्तियों का कार्य समाप्त हो चुका है अब वृत्तियां भी दो तरह की होती हैं एक ज्ञानात्मक और दूसरी क्रियात्मक अब यहां जिन वृत्तियों के रुकने की बात की जा रही है वो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं क्रियात्मक वृत्ति चित्त की नहीं रुकती कभी भी कभी भी का तात्पर्य जब तक शरीर है तब तक प्रलय काल में नहीं रहेगी और मुक्त हो जाएगा जीव शरीर नहीं रहेगा तब नहीं रहेगी लेकिन जब तक शरीर है वो चाहे सामान्य मनुष्य का हो और चाहे जीवन मुक्त का हो जब तक शरीर है तब तक क्रियात्मक वृत्ति चलती रहेगी क्रियात्मक वृत्ति का तात्पर्य हमारे शरीर का धारण हो रहा है हम बैठ रहे हैं चलते हैं घूमते हैं बात करते हैं ये सारी क्रियाएं हो रही है नहीं तो क्रियात्मक वृत्ति नहीं बंद होती लेकिन ज्ञानात्मक वृत्ति जो अब तक हम मिथ्या ज्ञान या यथार्थ ज्ञान जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा था अब तक वो सारा कार्य बंद हो चुका है तो ज्ञानात्मक वृत्ति को ही यहां इस शास्त्र में जो रोकने की बात आती है चित्तवृत्ति निरोध वो ज्ञानात्मक वृत्ति को रोकने की ही बात आ रही है क्योंकि क्रियात्मक वृत्ति को रोकना तो असंभव है उसको रोकने का अर्थ फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते और असंभव का शास्त्र उपदेश नहीं किया करता कभी भी ध्यान रखना एक सूत्र आता है सांख्य में इसी बात को कहने वाला कि जो अशक्य होता है जो कभी हो नहीं सकता उसका उपदेश नहीं होता न अशक्य उपदेश विधि अगर उसका उपदेश कर भी दिया और वो चरितार्थ हो नहीं पाएगा तो उपदेश भी अनुपदेश ही ही तो हो गया फिर वो तो सूत्र है पूरा नाशक्योपदेश विधि ही उपदिष्टे अनुपदेशः अर्थ कि अशक्य की विधि नहीं होती क्यों उपदेश करने पर भी वो अनुपदेश ही रहेगा क्योंकि पूरा हो ही नहीं पाएगा इस तरह से तो यहां संस्कार शेष अवस्था ये बताई गई इसकी और ये किसका उत्तर हुआ था किम स्वभाव का या किम उपाय का हाँ, किम स्वभाव का ये उत्तर हो गया अब रह गया किम उपाय किस उपाय से तो उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र में कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व पहला शब्द है इसमें विराम और विराम का अर्थ क्या है रुक जाना तो यहां रुकना किसका वृत्तियों का रुकना है वृत्तियों का रोकना अर्थात निरोध वृत्ति निरोध विराम का अर्थ हो गया वृत्ति निरोध है और प्रत्यय का अर्थ है कारण विराम का कारण अर्थात विराम जिससे होता है जिस साधन को अपना करके विराम हो जाए वो कहलाएगा विराम का कारण तो वृत्ति के निरोध का कारण तो वृत्ति के निरोध का कारण कौन है पर वैराग्य यहां पर वैराग्य को लेंगे क्योंकि यह असंप्रज्ञा समाधि का उपाय बता रहे हैं संप्रज्ञा समाधि का उपाय नहीं असंप्रज्ञा समाधि का उपाय पूछा जा रहा है तो विराम का कारण विराम प्रत्यय तो विराम प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया पर वैराग्य विराम प्रत्यय इतने पूरे शब्द का अर्थ हुआ पर वैराग्य यानी विराम का कारण वृत्तियों को रोकने का कारण विराम प्रत्यय और उसका अभ्यास उसको बार बार बार बार बार बार करना अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास पर वैराग्य को बार बार करना विषयों में दोष देख देख करके और उनसे अपने राग को हटाना और पुरुष ख्याति से भी जो पीछे सम्प्रज्ञा समाधि के अंतिम चरण में जो प्राप्त हुई है विवेक ख्याति पुरुष ख्याति सत्व पुरुषानता ख्याति उससे भी राग को हटाना सत्व गुण से भी राग को हटाना और इनका बार बार अभ्यास करना क्योंकि प्रारंभ में परवैराग्य क्षण भर को हुआ फिर थोड़ा और बढ़ाया बढ़ायाज्ञा समाधि में वृत्ति निरोध की जो अवस्था आ रही है तो पहले हल्की सी हुई बहुत फिर और उसको बढ़ाया और उसको बढ़ाया अर्थात इसका बार बार अभ्यास तो विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य और उसका अभ्यास वह पूर्व में है जिसके बहुरी समास विराम प्रत्याभ्यास पूर्व यस अर्थात ऐसी होती है यह सम्रज्ञा समाधि कि जिसमें पहले पर वैराग्य का अभ्यास करना होता है पहले पहले को आ गया पूर्व शब्द तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व ये क्या बताया गया किस उपाय से प्राप्त होती है किम उपाय तो ये इसका उपाय है आगे इसी सूत्र का अर्थ देखिए के सर्व वृत्ति सर्ववृत्ति सर्व वृत्ति देखो अब डाला इन्होंने सर्व शब्द पीछे आया था कहीं पीछे यहां इन्होंने सर्व शब्द का प्रयोग किया क्योंकि पीछे एकाग्र वृत्ति तो रही थी सबका निरोध नहीं हुआ था एकाग्र वृत्ति रही थी और वृत्ति होने के कारण से ही चित्त की सहायता से जीव अपना साक्षात्कार कर पाया था लेकिन यहां सर्ववृत्ति सारी वृत्तियां जितनी भी हैं है ज्ञानात्मक सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय इस शब्द को समझना है प्रत्यस्तमय ये सप्तमी का एक क्वेचन है इसको हम मूल शब्द बनाए तो प्रत्यस्तमय प्रत्यस्तमय मै। प्रती प्रत्यस्त को हटा दो पहले क्या रह गया अस्तमय अस्तमय के दो भाग कर दो अस्तम अय अस्तम सुना है नहीं अस्तम ये संस्कृत का ही शब्द है अस्त सुना है सूर्य अस्त हो गया है? बोलते है नहीं सूर्य अस्त हो गया तो संस्कृत में एक अस्त जो हम देख रहे हैं जो अस्त हो गया वाला अर्थ वही है अस्त का अर्थ होता है वैसे फेंका हुआ जैसे दूर गेंद फेंक दी हमने असुक्षेपण धातु से तो सूर्य दूर जा रहा है तो अस्त बोल देते हैं उसको इसी का दूसरा इसी के अर्थ वाला एक शब्द है अस्तम मकारांत। और यह अव्यय इसके रूप नहीं चलते अस्तम अर्थ वही रहेगा और अय शब्द गतिवाचक है आयन सुना होगा अयन उत्तरायण दक्षिणायन अयन रामायण अयन अयन माने गति और उसी अर्थ को कहने वाला है आय धातु वही है प्रत्यय में अंतर आ गया है तो अय का अर्थ है गति अस्तम अय अस्त की गति जिसकी हो गई है जो नहीं है अब जो बुझ गया जिसने अपना कार्य रोक दिया अब प्रत्यस्तमय एक एक वृत्ति जितनी भी हैं सारी ज्ञानात्मक प्रत्येक वृत्ति है उसका आय हो जाना उसका रुक जाना है अस्त में पहुंच जाना तो प्रत्यस्तमय और सर्व शब्द और लगा दिया सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय है सारी वृत्तियों के रुक जाने पर यह शब्द का अर्थ हुआ लेकिन अलग अलग करके समझाना पड़ा नहीं तो यह समझ में नहीं आएगा तो सर्व वृत्ति प्रत्यस्तमय सारी वृत्तियों के रुक जाने पर संस्कार शेष निरोध संस्कार ही शेष है जिसमें क्योंकि वृत्तियां तो रुक गई संस्कार मात्र ही रह गए तो संस्कार शेष निरोध ये क्या है चित्तस्य से समाधि ही असम प्रज्ञात चित्त की ये असम प्रज्ञात समाधि कहलाती है अर्थात सारी वृत्तियों के रुक जाने पर जब केवल मात्र संस्कार ही शेष रह जाते हैं चित्त में तो ऐसे चित्त की वह अवस्था असंप्रज्ञात समाधि नाम से कही जाती है तस्य परम वैराग्यम उपाय और उसका उपाय क्या है पर वैराग्य कोई शब्द लग रहा है कठिन इसमें अब बहुत सरल शब्द हैं जो बात सूत्र में आई उसी को खोल रहे हैं ये तो वहां जो शब्द था ना विराम प्रत्यय अभ्यास तो उसी को खोला है उन्होंने परम वैराग्यम विराम प्रत्यय को खोला परम वैराग्यम उसका उपाय क्या है पर वैराग्य फिर आगे सालम बनो ही अभ्यास पीछे जो चार प्रकार के संप्रज्ञात समाधियां बताई थी वो कैसी थी सालंबन तो प्रश्न ये उठा कि क्या उन समाधियों से ये असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध नहीं हो पाएगी तो इन्होंने कहा कि वो समाधियां सालंबन हैं और सालंबन समाधि इस समाधि को नहीं सिद्ध कर सकती सालमबन हाँ ही अभ्यास पीछे यदि हम शालंबन का ही अभ्यास करते रहेंगे सम्प्रज्ञात समाधि का ही यदि अभ्यास करेंगे और उससे इस अवस्था में आना चाहेंगे तो उत्तर दिया कि साधनाय न कल्पते वो इसको सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है सालंबन समाधि इस असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने में समर्थ नहीं।, नहीं है क्या कारण है क्यों नहीं है समर्थ क्योंकि वहां आलंबन चल रहा है और यहां आलंबन कैसे होगा जब चित्त ने अपना कार्य ही बंद कर दिया अब तो आलंबन की बात ही नहीं रही लेकिन ये तो एक मोटे रूप में बात हुई अब विचार करके देखो कि हम जब किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं कुछ भी जानते हैं और जिस विषय को जानना है वो विषय हमसे दूर है तो हम साधन का प्रयोग करते हैं हम्म और यदि वह विषय बिल्कुल हमारे अंदर हो तो साधन चाहिए नहीं। और साधन का जो हम प्रयोग करते हैं वही आलंबन है हैं? अब ये अब तक हमने जिन चीजों को जाना उसमें सारा संसार आ गया पंच महाभूतों से लेकर के प्रकृति तक सब आ गए तो ये सारे पदार्थ सारे तत्व ये जीवात्मा के अंदर है या जीवात्मा से बाहर है अंदर है, अंदर है? फिर अच्छा? तो जीवात्मा बहुत भारी हो गया होगा ये जीवात्मा के अंदर नहीं जीवात्मा सूक्ष्म है सूक्ष्म के अंदर स्थूल वस्तु नहीं आती हम्म तो सारे पदार्थ पंच महाभूतों से लेकर के प्रकृति तक और कुछ नहीं है यही गिनती है ये सारे तत्व जीव से बाहर हैं अब बाहर हैं तो उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको साधन चाहिए हम्म दूर है ना ये साधन चाहिए लेकिन अब जिसको जानना है अब कौन जानने को शेष रह गया है परमात्मा रह गया है ना परमात्मा भी क्या जीवात्मा से दूर है नहीं, क्यों नहीं है दूर लोग कहते हैं साथ में आसमान पर है वैकुंठ में है तीसरे आसमान पर है कहीं समुद्र में उसमें शेष नाग की शे, उस पर बैठा हुआ है वो तो बहुत दूर है हृदय में, तो में, में है हाँ तो हृदय में है लेकिन बात हो रही है जीवात्मा के अंदर है कि नहीं है जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा का शरीर है याद कर लो लिख लो ये वाक्य जीवात्मा परमात्मा का शरीर है और शरीर कहते ही उसको है जिसमें कोई रहता है हम वो कौन सा मंत्र आता है ऋग्वेद का वेनस तत्पश्चन निहितम गुहासत यत्र भवति एक नीडम तस्मिन इदम समी सर्वं स ओत प्रोत विभुः प्रजासु बिल्कुल हमारे अंदर है जैसे कोई वस्त्र बुनते हैं ना तो वस्त्र दो तरह से बनते हैं पहले ऐसे धागे लगाएंगे फिर तो एक होता है ओत एक होता है प्रोत तो क्या बोलते हैं परमात्मा को हम ओत प्रोत इधर से देखेंगे तब भी वही है ऐसे क्रॉस करके देखेंगे तब भी वही है हैं ईशावास्यम इदम सर्वमच जगत्याम जगत तो सर्वत्र होने से हमारे अंदर है वो हमारे अंदर का अर्थ यानी हमारे अंदर ही है बाहर नहीं है हैं तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्या बाह्यता आप लोग याद नहीं करते हो, लगता है कुछ ये तो श्लोक जो है ये ईश्वर के मंत्र हैं सारे ये तो कई बार सुने होंगे आप लोगों ने प्रकरण आते रहते हैं समय समय पर स्वामी जी बोलते रहते हैं हैं आचार्य प्रदेश जी सुनाते रहते होंगे लेकिन याद नहीं किया है लगता है कुछ भी तो सब सोतः प्रोतष्ट वो सब में व्याप्त है तो सर्वत्र जो तत्व व्याप्त होगा क्या उसको हम कह सकते हैं जीवात्मा के अंदर नहीं है अगर जीवात्मा के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे सर्वव्यापक तो है लेकिन थोड़ी सी कमी है उसमें कि जीव के अंदर नहीं आ पाया ये तो कहा जाएगा तो जीव के अंदर है बाहर भी है अंदर भी है अब जीव को उसके दर्शन करने हैं उसका साक्षात्कार करना है तो दूर है कि पास में है पास में। अब तो नहीं कहेंगे दूर है अब पास में है और वो भी पास भी कैसा एक तो पास ऐसा होता जैसे मैं इस हाथ के पास में ये हाथ ले आया इसे क्या कहते हैं संयोग है ना और बिजली का तार छुआते इसमें तो <laughs> अंदर घुस जाएगी बिजली नहीं एक वो भी है अंदर होना तो ये तो संयोग ऐसे संयोग नहीं है जीव ऋष् का वो समाया हुआ है उसमें जैसे वस्त्र को पानी में डाल दो तो पूरा वस्त्र पानी उसमें समा जाता है ऐसे समाया हुआ है और उसका मंत्र आता है कि अंति न जहाती अंति न पश्यती देवस्य पश्य काव्यम न मारा तो ऐसे अत्यंत निकटतम उस परमात्मा को जानने के लिए क्या जीव को एक चित्त जैसे कमजोर साधन की आवश्यकता पड़ेगी क्या कोई आवश्यकता नहीं उसको अब कोई साधन नहीं चाहिए और बल्कि यहां यहां तक होता है कि वह ईश्वर क्योंकि उसने देख लिया कि जीव अपने को अधिकारी बना चुका है मेरे दर्शन के लायक अपने को बना चुका है प्रयास और पुरुषार्थ करते करते यहां तक पहुंच चुका है तो वह अपना दर्शन स्वयं कराता है फिर हुँ? अब उसमें जीव को कोई प्रयास अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको अलग से अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है अब केवल अपने को अधिकारी बनाना था और वो उसने बना लिया और इसी का मंत्र आता है उसमें उपनिषद में ष वृणते ते न लभ्य तत्मा विवृणते तनुम स्वाम अर्थात जिस का परमात्मा वर्ण कर लेता है वर्ण समझते है ना जैसे विवाह में कन्या वर का वर्ण करती है वर्ण माने स्वीकार करना तो जिसको परमात्मा जिस जीवात्मा को परमात्मा स्वीकार कर लेता है जिसको उसने पता लगा लिया कि ये अधिकारी बन चुका है तो तवरण तनूम स्वाम तो अपने स्वरूप को उसके सामने खोल करके रख देता है कि अब कुछ भी मेरे पास छिपाने के लिए नहीं रहा ये अवस्था बनती है तो वहां चित्त की लेश भी आवश्यकता नहीं है तो इसलिए कहा कि सालंबनो ही समाध अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते वहां ये सालंबन वाले जितने अभ्यास थे हमारे इनमें कोई भी अब इसकी किसी की आवश्यकता नहीं ये वहां समर्थ नहीं है इनकी भूमिका वहां नहीं रहेगी लेश मात्र भी क्योंकि विराम प्रत्यय निर्वस्तु कह ये जो विराम प्रत्यय है विराम प्रत्यय का अर्थ क्या, क्या क्या क्या था अभी बहुत जल्दी भूलते हो पर वैराग्य पर वैराग्य जो है ये निर्वस्तु ये कैसा होता है निर्वस्तुक को यहां कोई वस्तु नहीं है अर्थात आलंबन का कोई विषय ही नहीं है अब निर्वस्तु कह निर्वस्तु कह आलंबनी क्रियते आलंबन तो बता रहे हैं लेकिन कैसा आलंबन है निर्वस्तु कह बिना वस्तु वाला आलंबन है ये तो तात्पर्य वही निकला कोई भी आलंबन नहीं है और सच अर्थ शून्य है और उसको स्पष्ट किया कि अर्थ शून्य है अर्थ माने विषय जितने भी विषय है कुछ भी नहीं है यहां पर बाह्य विषय है सबसे शून्य है ये और तद अभ्यास पूर्वकम ही चित्तम इस प्रकार से इस अभ्यास को करने वाला ये चित्त हम्म तद अभ्यास पूर्वकम तो तद अभ्यास है यहां पर वही ले लेंगे जो पराग पर का अभ्यास है बार बार बार बार करना तद अभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम आलंबन रहित तो होता हुआ अभाव प्राप्तम इव जैसे मानो है ही नहीं इव लगा दिया है एवं माने जैसे मानो है ही नहीं तो क्या अर्थ होता है इसका है तो लेकिन ना होने के समान है लेकिन कर तो कुछ नहीं रहा है ना जैसे कोई व्यक्ति बैठा है काम तो कर नहीं रहा है अब वो कहते हैं तेरा यहां बैठना ना बैठना क्या लाभ है उसे कुछ भी नहीं है तो निरालंबनम है अभाव प्राप्तम इव जैसे मानो अभाव हो गया है उसका ऐसा बना हुआ वह भाव भवती हो जाता है इति ऐस निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात ऐसी ये समाधि निर्बीज होती है बीज कहते हैं आलंबन को और आप आलंबन रहा नहीं इसमें तो निर्बीज शब्द का भी इसके साथ व्यवहार होगा और संप्रज्ञात समाधि को फिर हम क्या कह सकते हैं निर्बीज का उल्टा करो सबीज।, सबीज पहले हमने बोला सालंबन तो इधर बन जाएगा निरालंबन उधर अगर कहेंगे हम सालंब तो निरालंब दोनों का एक ही अर्थ है उधर कहेंगे सबीज तो इधर निर्बीज इस तरह से तो निर्बीज समाधि भी इसका नाम होता है असंप्रज्ञांत बस इतना ही आगे प्रणोद्वनिओ